जनवरी दो हजार गुरुवार मकर संक्रांति का दिवस है और हर हफ्ते तक के साथ साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है अभी अभी माता जी का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है उन्होंने एक मेल भेजी जिस है जिसमें यहाँ के सब लोगों के लिए शुभकामना आशीर्वाद मिली साथ ही साथ उन्होंने इच्छा है कि जो पर नोट्स वो पब्लिश हो सकें। उसके लिए उन्होंने पिछली बार हमने बाबा चांगदेव के बारे में बात करी थी उसी संदर्भ में जब हमसे पढ़ गए शायद एक बात सब लोगों ने नोटिस नहीं की उसमें जो संदर्भ था हमारे गुरुदेव का ही था उनको हम भी बरसों तक ये नहीं जानते थे किस नाम से जाना वो हम लोग उनको आसोफा सरनेम से बुलाते हैं आंसू बोलते तो हैं तो शर्मा है नित्य शर्मा है लेकिन आसोफा नाम से बुलाते हैं और हम सब का उनका प्यार का नाम आपसा है तो हम लोग उनको आपसा ही बोलते हैं और वो है राजस्थान के जोधपुर के जोधपुर जिले के आसोफ ग्राम के रहने वाले इतने उनको कहा जाता है और वो पूरे जीवन बाबा चांगदेव की ही भक्ति करते रहे ये बात हमको अभी भी पता चली इसके पहले बात इतनी गुप्त थी कि उनके जो 25-30 साल से जो दीक्षित उनको भी नहीं मालूम तो जीवन उन्होंने जीवन भर उनका जो मंत्र है जिसको उन्होंने जाप किया वो मात्र चंगा चरण ही बोलते थे इसके अलावा उनको उनके गुरुदेव किस नाम से बुलाते थे ये भी हमने जानते थे लेकिन आज हमको मालूम पड़ा कि जो उसमें लिखा था बावरा बाबा बावरा बाबा लेकिन इससे बाकी थी तो उसमें जो विशेष जानकारी थी संबंधित वो बेहद कीमती है और जो हम जिस दर्शन करते हैं उसी दर्शन का सार ब्रह्मा ब्रह्मा से से ही ही सब सब कुछ बना और ब्रह्मा में ही वापस और में वापस मैं बिना चल से सहज सरल सरलों की स्मरण करते हुए हम कोई कार्य करते हैं तो कर्म फल से मुक्त होता है उसको तो कर्म फल का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 अधिकारी सभी होते हैं जब हम कार्म मल से युक्त हो कार्मल आणोमल अज्ञानता का दूसरा हमारे अपने सुस्वरूपता का होना अपने सीमित जीव मानना यही आणोमल है से कार्मोमल पैदा होता है सीमितता के के के दायरे में जो काम काम करते करते करते हैं, करते हैं, हैं, लिए हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। कुछ शरीर के पोषण के लिए करते हैं कुछ दूसरे के विनाश के लिए करते हैं इस प्रतिस्पर्धा में से बंधे होकर कर्म फल के आदि एक अच्छा सा संदेश था उस संदेश को हमने सब वो हमारा पहला प्रयास था आज से पांच साल पूर्व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 जो, लिए है। जो है, दुण दुण दुण दुण है। लेकिन हैं चले अनुमान नहीं है कई उदाहरणों अपनी चेतना को कैसे पहचाना है क्योंकि आणोमल का मूल उद्देश्य होता है अपनी चेतना को पहचानना क्योंकि तो जब हम अपनी चेतना को पहचानते हैं तो हम आपकी अपनी चेतना ये सब कुछ प्रकाशित है हम हमारे शरीर प्राण न केवल इतना बल्कि समय अंतरिक्ष और सब जो कुछ है वो आपकी चेतना का ही विस्तार है ये समझना थोड़ा सा इसीलिए संतों ने छोटे छोटे बातों में बातें कही कि कस्तूरी तुम्हारे भीतर है और हम उसको बाहर खोज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 और उन्हीं कृतियों में हम की जो एक कृति है जो हमने नहीं बनाई वो जिसको हम ढूंढ रहे हैं उसने बनाई वो हमारी अपनी स्वयं की कृति में तो तो स्वयं को देखना स्वयं को खोजना सबसे कठिन जंगल में खोज अंतरिक्ष में खोज सकती है जब ये बात की दिशा में खोजने की आती है तो हम कुंके पहरे हो जाते कैसे बोलें क्या करें जब संसार की खोजते हैं तो हमारी समस्त का बात चीज खोजने वाले को तो खोजने वाला खोजने वाला मंदिर में ईश्वर को खोजता है तीर्थ में खोजता है पवित्र नदियों में खोजता है ग्रंथों में खोजता है पुराणों में खोजता है जो दिशा में खोज खोज खोज रहा रहा रहा है रहा है है उसको वो उससे उल्टी क्यों कौन हम मंदिर देवालय बना देते हैं हम लेकिन ये भूल गए उनकी प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा शंकर ये तुम ईश्वर की जिस मुन तो इस आश्रम था। ये तो या इसमें रखे कि पसंद मिलके बैठ गए प्रयोग करने वाले प्रयोग को महत्व देता है। चंद्रमा पहुंचने के लिए मंगल ग्रह पहुंचने के लिए जो उसके सिद्धांत है आज भी हमारे कारगर है आध्यात्म की वास्तविक दिशा प्रयोग करता है खोजने वाले की यात्रा करने वाले की उपाय का पहला उद्देश्य है कि हम को जाए। तो तो मन को भूल अभी तो के मन कोई उदास है तो बोलते हैं मेरा मन प्रसन्न है, है, है, तो तो है।, है। सुख दुख की ओर बहिर बनाना ये तो उसका सोच विकसित करता है इसमें वो अपने आप को उन सब से अलग तो वो सुखी नहीं आनंद सुख और आनंद का मूल फर्क है कि आनंद अगर आपको कुछ पेड़ भरते ही हो लेकिन आत्मा का आनंद जो हमारा कि हम शकर को सोचो कल्पना करो कि शकर से मिठास हटा दे अब क्या बचेगा जो कुछ बचेगा वो मुर्दे से ज्यादा कीमत नहीं तो शकर में जो मिठास वही हम हमारे चेतना जब वो चेतना खत्म हो जाती है उसमें न कोई अहंकार रह जाता है न कोई उसका इसी तरह शकर में मिठास की तरह हमारी चेतना चेतना प्राण प्राण ने पांच को जन्म शुरू होती जो, जो स्पंद वो प्राण का रूप लेता है प्राण तदंतर श्वास का रूप लेता है जब योगी पूरी तरह से आत्मस्थ हो जाता है उसकी दिशा इंट्रोवर्ट करके अपने अंतर में अंतर के चरम उस समय वो अपनी श्वास लेता रहता है वो क्योंकि उसको चेतना नहीं प्राण है और प्राण नहीं इसलिए वो नहींता और शरीर छोड़ने के बाद है लेकिन शरीर छोड़ने के बाद या शूज उस जल को वापस जला गया वही रामलाल वो पूरी तरह आत्मबोध आत्मबोध से युक्त है अपना वास्तविक ज्ञान के साथ ही पूर्ण मुक्ति पहले भी बच्चे को सभी कोई कहते हैं कि कुछ नियमों में बांधना चाहते उन्हें एक जीवन में एक सामाजिक प्राणी ताकि हम इस संसार में हम हो दूसरों का दर्द समझे दूसरों के प्रति संवेदन हो जाए यही हमारे धर्म की मूलभाव उस धर्म की मूलभाव हम एक अच्छा इंसान एक ऐसा इंसान जो आस्था को हृदय में पनपने देता है धीरे धीरे ये आस्था तो दूसरों के प्रति संवेदनशील दूसरों के दर्द के प्रति सहिष्णु यही इंसान अब आगे जो के जानना चाहिए ब्रह्मांड का सत्य सत्यकार है ईश्वर का सत्य है। कहीं मैं मरने के नहीं। ऐसा नहीं। वो करते नहीं नहीं। या ऐसा ना हो कि ये मनुष्य जीवन न हो सब यह है मृत्यु का क्षण क्योंकि निश्चित रूप से क्या इस जीवन में हमारा पूर्ण हो पाएगा इस बारे में हम सब कुछ अंधकार लेकिन तो तो अपनी तो यात्रा बोलते हैं कि मेरे धर्म ओर और ऐसे धर्म की बात नहीं कर रहे हैं संसार में तुम जितनी भी क्रिया करा मेरे नाम से आरती करते हो पूजा करते हो तीर्थ पे जाते हो इन सब धर्मों को और एक एकमात्र निरीक्षण और वो ये भी कहते हैं गीता में कि हजारों वो जिस कर्म में तत्पर है जो कर के मन में तो भेदबुद्धि बनता एक जल है जो बरसात के रूप में किसी ग्राम में नगर में जिस वो जल सीधे सीधे में गिरके तुरंत पहुंच सकता है या किसी बोतल में हजार साल तक बंद रहने के बाद पहुंच पहुंचता लेकिन पहुंचेगा इस बीच में उसके मन में भेद मत कि तो यात्रा लंबी है तो लंबी लेकिन यही कृष्ण हमारे भीतर जो चेतना इसने हमारे प्राण पैदा किए जिस प्राण ने हमारी श्वास पैदा की हम श्वास के कारण प्राण और प्राण कारण चेतना को खोजते करण शक्ति शक्ति आपका अपना अनुभव क्रिएशन का है ही क्रिएशन आपने स्वप्न में देखा ही है कभी आप कार चला रहे हैं तो कभी हवाई जहाज में घूम रहे हैं चलो आप कार चला रहे हैं जंगल में तो क्या वहां कोई सांसारिक कार जंगल है जंगल में का मैंने आपको होगा आपको तो बोला तुम भी बैठ जाओ तो ये सब क्या है ये आपकी अपनी क्रिएशन है स्वप्न तो में कार भी बनाई जंगल भी बनाया एक और व्यक्ति बनाया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 और किसी व्यक्ति को देख रहे हो तो आपके पास में बैठा हुआ व्यक्ति उसको नहीं देखता तो क्योंकि वो आपकी क्रिएशन है सर्ग के अंदर है ब्रह्मांड का निर्माण किया जिसके अंदर आते। लेकिन संसारिक प्रमे स्वप्न तो में देखा गया प्रमेय हमारा व्यक्तिगत अनुभव हर व्यक्ति का निजी अनुभव है हम उस अनुभव को हैं कि जब आप जागृत अवस्था में भी प्राप्त यही सूत्र चेतना के प्रति जागरूकता क्रिएटिव पावर से अलग कर दिया जाते हैं माया हमें सत्य आड़ो मन के द्वारापन का एहसास कराती है। और अधूरेपन में हम अपने पराय की तरफ भिन्नताम होता है कि जब बहुत शांत ध्यान से बैठते हैं अनुभव को बाकी की तीन अवस्थाओं में आप बीज डाल देना सचमुच में वो तीनों अवस्थाएं चैतन्य का रूप जागृत स्वप्न तीनों चेतन के ही रूप लेकिन के बाद उनको भिन्नता के तरह तो हमको तो इन्हों में जागृत तीनों स्थितियों में उसी चेतना तो के अनुभव को विस्तारित पहले करीसवा सूत्र पढ़ा था विशुद्ध चतुर्थम तैलव आ चौथी स्थिति को तीनों स्थितियों में तेल की तरफ फैलाना चाहिए ये उससे आगे की बात है कि उसमें वो है ही उसे उसको करना चाहिए नींद में भी वो चैतन्य है, है स्वप्न में भी है हर जगह वो चैतन्य है उस चैतन्य का सतत चिंतन करने से वो चैतन्य जा इसका अगली बात है का ध्यान दो का ध्यान हम तो अक्सर है जैसे आप चल रहे हैं तो दाहिना पैर और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 ट्रिपल एजेड अवेयरनेस जहां एक धारी और दुधारी तो हमने सुनी है पर ये तीन धारों वाली बारीकी से अवेयरनेस जो हमारी चलने पर जब हो तो बाएं पैर पे और दाएं पैर पे तो हो लेकिन जब ये पैर बदलता है उस पर न्यून श्वास अंदर खींचने पे होती है श्वास बाहर निकालने पर भी हमारा ध्यान होता है लेकिन जब श्वास पलटती है उस समय हमारा ध्यान नहीं होता तो उस जगह पर ध्यान करना सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ तीन जगह ध्यान हो जाए कि श्वास लेने के मध्य श्वास निकालने के मध्य में उस श्वास का लब भी होती है निकालने से लेना शुरू होता है या लेने से फिर निकालना शुरू होता है डाइनापेयर जब रखते हैं और बायां शुरू होता है या बायां रखते हैं दाहिना शुरू होता है उस समय जागरूक बढ़ा दे कड़ियां हैं जीवन अनुभव की कड़ियां हैं ये सिद्धांत शुरू में गौतम बुद्ध ने दिया था कि जीवन सिद्धांत की जीवन अनुभवों की कड़ियां हैं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 और आप आनंद से सोए ये भी आपको मालूम है तो चेतना का डाका वहां पर भी था लेकिन वहां पर क्या हो गया था वहां पर आपके जागृत का अनुभव शांत आपका मन तो जाग रहा था सपने में गहरी नींद में मन भी शांत तो मन बुद्धि अहंकार तीनों शांत हो जाते हैं वहां पर जो हमारा अंतकरण है स्विच ऑफ हो जाता है उसमें बिजली जाना बंद हो जाता और उसके बाद हम जब जागते हैं तो हम अगर चित्त होते हैं बता दो चित्तमन आत्मा चित्तम इसका जो तीसरे अणु उपाय का पहला सूत्र है आत्मा चित्तम, चित्तमें हम क्या समझते हैं कि हमारा मन ही हमारी आत्मा है हमारा मन ही हम है अगर ये सत्य होते, तो मन के शांत होने के बाद बुद्धि के शांत होने के बाद फिर हम किस धागे से जुड़े होते कैसे जागने के बाद हमको पुरानी बात अगर वहां पर एकदम कट ऑफ हो जाती जिंदगी और फिर नए सिरे से जिंदगी तो फिर हम फिर नए सिरे से पैदा होते अगर हम रात को सो जाते हैं तो हमको कैसे स्मरण होता कि ये काम करना रात को सोते तो लोग के रात भर हमारी चेतना जाती उस समय हम चाहे गहरी निद्रा में तो चेतना का धागा तो जो, जो, जो, जो, जो, जो, जो, जो, जो अनुभवों की कड़िया पिरो चले जाते लेकिन उनमें से चेतना कभी कभी खत्म नहीं होती, कभी वो धागा धागा सचमुच में जीवन बदलने के बाद भी नहीं टूटता जैसे हम कुछ भी करें इसके बाद हमारा जीवन शांत हो जाए लेकिन नए जीवन पर वो ही धागा फिर आ गया चेतना का धागा जो अंतिम तौर से अपने गंतव्य पर ले जाए जिसे बहुत गोता कुछ गोताघोर रहता है तो क्रमश पर एक धागा बांध देता, लेता ऊपर खींचा जा सकता धागा है जो अवस्था था कि आपको साथ कभी साथ नहीं छोड़ेगा इस धागे को अगर हम पहचान लेते इस धागे से हम अपनी अहंता जोड़ लेते कि यही मैं हूं तो फिर हमारे राह बहुत आसान हो जाएगी क्यों आसान हो जाएगी क्योंकि पहली बात में यह धागा वही जा रहे हैं जहां दूसरी बात इस धागे के ऊपर जो घटनाक्रम है उससे जैसे ही हमारा तादात में होता है हम कार्म फल के अधिकारी अधिक अधिक हो जाते क्योंकि हम अपनी सीमितता के साथ जो कार्य करते हैं वो हमारे लिए कर्म फल देता और यह धागा लंबा होता चला जाता है हमारी राह बहुत लंबी होती है। इसी का नाम पुनर्जन तो हम इस धागे को कैसे पहचान है वही ये बोलते हैं त्रिपद जो तीसरा है क्रिएशन डिस्ट्रक्शन क्रिएशन डिस्ट्रक्शन जब डिस्ट्रक्शन होता है तो सब कुछ सिमट कर उस चेतना के धागे पर आ जाता है और वहीं से फिर क्रिएट जैसे हम एक प्रसिद्ध उदाहरण अपन कई बार बात कर चुके चश्मे का किताब का कि जैसे ही हमारे मन में पढ़ने की इच्छा हुई सबसे तो पहले मैं चश्मा ढूंढता हूँ भावनमुख होता हूँ उन्मुख चश्मा मिल गया मैंने इस समय चश्मे की स्थिति कहा ठीक मेरा ही चश्मा है ठीक से पहन लेकिन मुझे वो, वो किताब देखने की वो कहां रखी तो जैसे ही मैं किताब की तरफ उन्मुख होता हूँ तो चश्मे के संदर्भ में इसका डिस्ट्रक्शन है चश्मा क्रिएट हुआ उसकी स्थिति हुई अब ये लय दशा है लेकिन किताब के संदर्भ में ये क्रिएशन हुआ एक चीज डिस्ट्रक्ट हुई दूसरी चीज क्रिएट हुई और दोनों के बीच में क्या वही चेतना था दुका रखा तो हम इस ढाके के सत्य को जानने के लिए इस एहसास को पकड़ने के लिए अगर हम इस तीसरे स्थान पर ध्यान केंद्रित करें तो हमारा कार्य आसान जैसे ही हम तीसरे स्थान पर ध्यान केंद्रित करें अब सत्य क्या है ये चश्मा भी उसी चेतना का विकास है उसी चेतना ने चश्मा बनाया है वो चश्मा के वोट तो नहीं आया उसी शिव चेतना से तो चश्मा बना है जानते हैं कि पूरा ब्रह्मांड एक ही केंद्र से निकला है नाम शिव रखते हैं, नारायण रखते रखते हैं, हैं। कृष्ण कुछ नहीं नाम तो हमारे अपनी पता नहीं। अपने बच्चों के नाम रखने में आपके वैसे ही अपने भगवान के नाम भी रखने में तो हम उसका नाम थोड़ी रखते। लेकिन उसी परशु से ये पूरा ब्रह्मांड बना है तो फिर ये चश्मा कहीं और से थोड़ी न आ गया किताब और कहीं से नहीं आई मतलब किताब में में में। क्या बिजनेस? वही है है जो जो एक एक एक लहर में और दूसरी लहर में। जो रहे हैं। जो एक लहर और और दूसरी उनमें अगर आप कागज की नाव है तो लेते जाती है फिर कागज के नाव ऐसे ऊपर नीचे होते है। उसी लहर का नाम चेतना और उसी दूसरी लहर का नाम एक किताब है लेकिन जब वो लहर नीचे बैठती है तो क्या कहलाती है, है तो क्या कहलाती है लहर इसी को हमने पढ़ा था पिछले बार महारधानु मंद्र विरयानुभाव जब इस महान चेतना के समुद्र में उठने वाली लहरें हैं और अब हम अगर ये बात समझ ली पूरा ब्रह्मांड एक चेतना की महारथ है महारद महासमुद है चेतना का महत्व है और उसमें भिन्न भिन्न लहरें मैं भी उसकी एक लहर हूँ एक लहर लहर है है किताब एक विचार भी उसकी एक लहर है ये समय भी उसकी एक लहर और उसकी उसकी एक जो कुछ क्रिएटेड है वो लहर है और लहर की अपनी जीवन है उसके बाद वापस जब नीचे बैठती है समुद्र हर लहर को एक नाम दे दो लेकिन जब वो वापस नीचे बैठ जाएगी उसको क्या नाम समुद्र तो वही लहर निकलती है एक नाम रूप ग्रहण करती नाम रूपात्मक संसार ग्रहण करती और वापस तो तो चेतना के समुद्र में तो इस तरीके से जो हिम्मत हमको दिखाई देती, देती। तो है दिखा, दिखा दे, बड़ी लहर आती है ना बच्चे खेलते हैं लेकिन हर समुद्र का यही अपन अपने बाबा चांद वाला के मैसेज पढ़ा ब्रह्मांड समुद्र में उस लहर से उस से ही उस लहर लहर से ब्रह्म ब्रह्म जुड़ा ही के रूप में रूप लेता है और उस क्रिएटिव साइकिल के अंत में वो उसी तरह से वापस ब्रह्म में नहीं हो जाता है जैसे एक लहर अपना काम करने को आती है लहर आती है ऊँची ऊंची वापस अपने समुद्र में भी मिल जाती उसका अपना कोई अलग से वजन चाहे हम लोगों की बात करें की तो बात करें ये सब भी एक लहर है महारथ समुद्र है और उसी के एक लहर है तुलसीदास जी को भी ये बात समझ है विधि ने लिखा है। ये ब्रह्मांड जो जगत है, जो एक दृश्य है और तुम पैखनहार रहे, उन्होंने पर का नाम तुम रखा था। तुम था जैसा चाहिए तुम देखना है क्रिएट को देखने वाले कौन हो और सत्य यह है कि देखने वाला क्रिएट आपने अगर एक चित्र बनाया अगर चित्रकार नहीं तो चित्र बनेगा ही नहीं और तुम ही उनको तो देखने वाले का ही है दो से ही नहीं साइंटिफिक बात है कि कोई भी क्रिएशन क्रिएटर के बिगड़ नहीं होता और क्रिएटर और क्रिएशन में कोई फर्क क्रिएटर क्रिएशन और क्रिएटेड तीनों तो जो तीन चैनल हैं जो ऋषियों ने देखे इडा पिंगला और सुषुम्ना के रूप में उन चैनल में बहुत भविष्य और वर्तमान नाम के तीन समय समय के तीन डिवीजन नहीं पेड़ फिर तीन डिविजन हुए क्रिएशन के मतलब मैं ये और मेरा ज्ञान मैंने ब्रह्मांड को देखा तो ब्रह्मांड मेरी उसको देखने वाला मैं हूं और ये देखने की क्रिया उसका ब्रह्मांड का ज्ञान है परसेप्शन परस्यूड वो परसेप्ट देखने वाला दिखाई देने वाला और देखने की ये जो तीन है यही हमारा त्रिक्षा है तीन तीन दिया, दुण। तीसरा कुछ आ गया जो, जो दोनों को जोड़ने वाला जब एक ही था तो सिंपल भाषा में समझे कि मेरे एक ही दुकान मेरे को दुनिया में किसी से कुछ लेना देना मेरे को इसी तरीके से दूसरे से बात नहीं कर मैं अकेला ही मालिक अकेला ही दुकान का मालिक और मेरी एक ही दुकान लेकिन जैसे मेरी एक और ब्रांच हो रही मुझको मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी भैया यहाँ माल खत्म हो गया उधर ज्यादा पड़ा हो तो इधर भेज दो नौकर फालतू बैठा हो इधर रश्य जाता इधर भेज दो अब हमको कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी तो ये कम्युनिकेशन का नाम जैसे ही वो अकेला था उसको कोई इंद्री की जरूरत नहीं थी लेकिन जैसे ही वो कम्युनिकेशन और पर है ना ज्ञाता और ज्ञात ये तीन एक ही सत्य की तीन रूप है समझने में हमारे कॉमन हमारा कॉमन सेंस ये नहीं समझ पाता कि मैं वो और मैं उसको जो देख रहा हूं ये तीनों चीजें एक तीनों चीजों में भिन्नता ये योगी तब समझ जाता है जब वो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना इन तीनों में अपना ध्यान केंद्रित कर देता है और महाघोर शक्ति इसके इन तीनों में एक साथ प्रवेश करती है और उसको समय को नष्ट करती है जब उसको भूत भविष्य वर्तमान का जो आर्टिफिशियल डिफरेंस है वो खत्म हो जाता है उसको भीत भूत भविष्य वर्तमान का डिफरेंस तुम मैं और ये का जो डिफरेंस ये सब समाप्त ये भिन्नता का ज्ञान एकाएक समाप्त अब हमने अपने भीतर तो कर लिया करो अपने चेतना को पहचानो ये हमने करा कहा चमड़ी के भीतर बाहर कुछ नहीं करा कराध मैं क्या करा था हमने भीतर की तरफ उन तीन परिस्थितियों को देखा मैं तुम और देखने की क्रिया दायां पैर बायां पैर चलने की क्रिया बीच सारी स्थिति जहाँ अनिचेतना है हम लेकिन आप इसके बाद बोलता है कि इतना ही नहीं अब इसके आगे भी आपका एक कर्तव्य है वो बताते हैं तो प्रयोग अब इस प्रयोग को बाहर भी दोहराना है करना है कि बाहरी संसार में भी ध्यान केंद्रित करके चीज को समझना है कि आप जो बाहर देख रहे हो वो भी हैं अभी हम अंदर तो समझ जाते जागृत है ये हमारे भीतरी तो स्थितियां हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भी तीनों में चेतना का भिन्न भिन्न रूप हम तो बाहरी संसार में जागते हैं वो पूरे ब्रह्मांड में देखते हैं कि जो कुछ हमको दिखाई दे रहा है वो भी उसी चेतना का क्वांटम फिजिक्स ने भी बहुत अच्छी तरह समझा रखा कि तो बाहर जो कुछ है उसमें प्रयोजन जितना है उसी की वजह से अगर आपको एक हजार साल पुराना मटका देता है मतलब सिद्ध है कि हजार साल पहले कुमार था जिसकी इच्छा हुई मटका बनाने की अगर वो मटका बनाने की इच्छा ना हो या वो कुमार नहीं है सीधी सीधी बात है कि हर घटना के पीछे एक चेतना जरूर है। एक चेतन नहीं हो तो कोई घटना नहीं घटी। मटका बना है मतलब एक चेतन है जिसने उस मटके को बनाया जैसे हम ये चाय पहन तो किसी ने चाय बनाई अगर किसी ने ना बनाई होती तो चाय नहीं इसके पीछे इस घटना के पीछे कोई तो है जो घटनाकार है तो ब्रह्मांड का जो पहला क्षण था जहां से विकसित हुआ समय अंतरिक्ष उसका भी तो कोई घटनाकार होगा समय बना अंतरिक्ष बना पदार्थ बना घटनाकार का नाम है क्योंकि वो तीनों समय का विकास वहीं से शुरू हो भेद वहीं से शुरू हुआ क्योंकि बिंदु में कोई समय नहीं होता क्योंकि अंतरिक्ष नहीं होता इससे समय होगा ही नहीं अंतरिक्ष और समय एक दूसरे की घर नहीं सकते एक सिक्के के दो पहलू हैं बिंदु तो बिंदु में अंतरिक्ष वो तो था इसलिए वो अकाल अकाल निर्भह निर्भय अकाल उस समय समय का विकास हुआ तो भूत भविष्य वर्तमान वही से ये सब कुछ एक ये ये अलग ए, अलग अलग अलग लहरें हैं बुलबुले और ब्रह्मांड में बहिर्गति बात पर भी जैसे-जैसे योग में आगे बढ़ता है, उसको कुछ ना कुछ ऐसा प्राप्त होता चला जाता है क्रिएटिव क्रिएटिव पावर। अभी अपन ने बात करी थी, निजी अनुभव। हर का और तो जैसे जैसे उसकी जागरूकता बढ़ाता है उसका निजी अनुभव इस क्रिएशन का इतना तीव्र होता चला जाता है तो कोई रोगी है तो उसको तो रोगी तो तो तो तो किसी को आशीर्वाद दे देगा तो उसका बिगड़ता काम बन जाए किसी का बनता काम वो बिगाड़ भी सकता है लेकिन ये ती, ती ती। बाहर की तरफ कुछ भी रुचि जागृत होती है अब रुचि के अंदर क्या आया पूर्वाग्रह कि मैं ऐसा कहता हूं ऐसा होना चाहिए और जैसे ही पूर्वाग्रह आया वो भिन्नता के ज्ञान में पड़ जाता जित कामनाएं उसको बाहर खींच के ले जाती हैं, उसके जो भीतरी अंतकरण की जो अभिन्नता का ज्ञान था उसको छिन्न भिन्न कर देती है फिर क्या होता अभिला है अभिलाषा जैसी अभिलाषाएं बढ़ अंतर्मुखता अंतर को तोड़ देती है अब वो अभिलाषाओं की बहिर्गति समावेश का मतलब होता है धोने वाले वापस वो योग की चीज स्थिति फिर आप कहेंगे कि क्या फर्क है क्या गुरु आपको आशीर्वाद गुरु कर्मफल का भोगी हो क्या वो अगर आपको छठ बात से शिव का ज्ञान दे देता है तो, तो वो क्या वो हो भी है सिर्फ इसका उत्तर हम पहले पढ़ चुके हैं उसको सिर्फ रिपीटेशन उसका दो बातें हैं एक हमारे चित्त मन की इच्छा और एक है हमारी में फल की इच्छा शक्ति कर्म फिर से शून्य क्योंकि वो पूर्वाग्रह से शून्य है क्योंकि वो जानती है कि वो सब कुछ मैं ही हूं तो उसके लिए प्रतिस्पर्धा से चुनने चुन पूर्वाग्रह से चुनने हैं इसलिए वो कर्मफल से भी चुन्य है जैसे कि आप मेरे को एक सुई चुबा ये जानते आप लेकिन हाथ चुबाओ दूसरे काटे को निकालने में तो आपको क्या कर्मफल का भाग लगेगा बिल्कुल भी नहीं लगेगा क्योंकि आप उस वक्त किसी पूर्वा किसी को न तो आप दुख देना चाहते हो न किसी को देना ना कोई प्रतिस्पर्धा आपकी किसी से उस वक्त आप अपने ही शरीर में कुछ कर रहे हो वही फर्क है गुरु के शक्तिपात में गुरु के आशीर्वाद में उसकी शुभकामना करुणा में और उस योगी में जो अहंकार आपको कुछ सिद्धिया दिखाता है या सिद्धि देता है वही फर्क मैं आपको एक सूची चुपाऊं तो कर्म फल का भागी होता हूं तो फल का भागी नहीं होता क्योंकि उस वक्त मेरी किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, नहीं है समूह तो जैसे ही कोई केंद्र में होता है जो तो कि होता है उस वक्त उसके कर्म उससे अलिप्त रहता है कर्म उसको कोई फल नहीं देता लेकिन जैसे ही वो केंद्र से बाहर आता उसकी बहिगति होती है, वो फल का ढोने वाला ढोर हो जाता है। तत्शायद जीव लेकिन शिवानुग्रह इसके बाद भी सदा होता है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 भाव मुक्त हो गया है। फिर भी शरीर है, है। कि कैसे हो सकता है, है ना अभी तो हम कह रहे हैं कि चेतना मुक्त हो गई कल कल घर में रह रही है और समुद्र में जा रही है ना ऐसा क्यों इस समय तो वो का मतलब होता है कम्बल और तो बनाओ कि भैया आप कहीं जा रहे हो आप कंबल को ओढ़ के चलते हो ये कंबल पर कभी धूल भी लग गई तो आप समझते हो ठीक है उसी तरीके से वो शरीर को भी संभाल के चलते तब तक चलाना है जब तक ये प्राण संबंध से, से है क्यों तोड़ा है? क्योंकि शिव की इच्छा से ही तो उसने शिव ने अपनी शक्ति को प्राण बनाया प्राण से श्वास बनी और श्वास ने इस शरीर को ऊर्जा दी और इस शरीर को चलता फिरता करा तो इस नैसर्गिक प्राण संबंध को मैं कौन होता हूँ क्योंकि तो। वो, तो वो आवरण उसके लिए आप बोझ नहीं और ज्ञान प्राप्ति के बाद उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं है और आगामी कर्म वो कभी कर्मों फसल फिलिप्त नहीं होते हमने बताया था कर्मों को एक संग, संग्रहित कर्म होते हैं जो आपको कई जन्मों तक फल देते रहते हैं दूसरे होते हैं प्रारब्ध कर्म या जिसको हम प्री डेस्टिनेशन बोलते हैं जो हमारे वर्तमान जन्म में निर्धारित करते हैं हमारी स्थिति और तीसरे होते हैं आगामी कर्म यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद अब क्योंकि हमको शरीर ढोना है ज्ञान आज प्राप्त तो हो गया मान लो उन की उम्र में और 50 की उम्र में मरना है तो साल भर क्या करेंगे तो साल भर शरीर को तो धोना ही पड़ेगा और इस शरीर के धोने के लिए कुछ न कुछ हमारे से कर्म भी होंगे वो कर्म आगामी कर्म कहलाते हैं और वो कर्म फल के जगह क्यों नहीं होते ज्ञान तो प्राप्ति के साथ ही कर्म बीच भस्म हो जाते आपके हार्ट डिस्क फॉर्मेट हो जाती उस वक्त आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं होता कि देखो आपको कुछ भी रिट्राइव कर कि आपने पाप किया था या पुण्य किया था है, सब समाप्त होते और अब जो करते हो उसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है वो रिकॉर्डिंग बंद हो जाती